परमार्थ प्रसंग 149 जगत और जीवन खेल मात्र है ऐसी दृढ़ धारणा होने से खेल खत्म हो जाता है मैं स्वप्न देखता हूं कितना हंसता हूं रोता हूं विषम विपत्ति में पढ़कर कोई कूल किनारा नहीं मिल रहा है भय से आर्तनाद कर रहा हूं चितकार कर उठता हूं उस समय विचार बुद्धि नष्ट हो जाती है अद्भुत कार्य भी स्वाभाविक और सत्य मालूम पड़ते हैं पर जैसे ही निद्रा भंग हुई और यह स्वप्न था ऐसा मन में आया कि बस उसी दम स्वप्न नष्ट हो जाता है तब लोग प्रकृतिस्थ होकर सोचते हैं अरे बच गया यह तो स्वप्न देखा था और शायद सुस्वप्न देखने को मिला लॉटरी में दो लाख रुपए मिले हैं खुशी में फूला नहीं समाता हटात स्वप्न भंग हो गया हताश होकर मन महसूस कर रह गया हमारा जीवन भी वैसा ही एक दीर्घ लंबा खींचा हुआ स्वप्न ही नहीं तो और क्या है दुस्वप्न सुस्वप्न आशा और निराशा सुख दुख के ही ताने बाने हैं जब तक स्वप्न देख रहा हूं सब सत्य है ऐसा मालूम पड़ता है स्वप्न के नष्ट होते ही जगत संसार न मालूम कहाँ उड़ जाता है तब केवल नित्य सत्य स्वरूप ही विद्यमान रहता है 150 भगवान किसी पर नाराज क्यों होंगे अभिष्ट प्राप्ति में विघ्न उपस्थित होते ही क्रोध पैदा होता है उनके लिए क्या अभिष्ट है क्या प्राप्त है अप्राप्य है और उन्हें बाधा भी कौन दे रहा है वे तो हमसे कुछ प्रत्याशा नहीं करते हम चाहे उन्हें पुकारें या भूले रहें उससे उनका कुछ आता जाता नहीं उससे हमारा ही नफा नुकसान सुख या दुख मंगल या अमंगल होता है एक उपनिषद कहते हैं कि जो ऐसा समझता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, वह दरअसल में कुछ नहीं जानता जो जानता है कि वह अवांग मनस गोचर पूर्ण ज्ञान स्वरूप ज्ञानातीत है वही उन्हें ठीक ठीक जानता है तब वह ब्रह्म ही हो जाता है ज्ञाता को कौन जान सकता है जान लेने पर तो ज्ञाता ज्ञ हो गया सीमा विशिष्ट हो गया जो कुछ भी सीमा विशिष्ट है जो कुछ भी देश काल निमित्त के अधीन है जिसका कार्य कारण संबंध है उसकी उत्पत्ति और विनाश है उसमें दोष गुण है वह कभी भी मुक्ति या पूर्णता का प्रदाता नहीं अतः तो उसे जान या उपासना करके या प्राप्त करके भी लाभ क्या